नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादी गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण भोप गोपीनाथ शुभ राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मा पूय श्री जगन्नाथपुर धाम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय नाम विष्णु पदा य कृष्ण प्रष्ठा योद मते भक्ति वेदांत सारस्वदे गौरवाणी प निशेष सम्यवादी पश्य नमो महाय कृष्ण प्रे कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम से श्री चैतन्य मनाष्ट हो ते स्वयं रूप वाशा कल पत्या कृपा पतिता नाम पावन देव वैष्णवी वैष्णो महाराज आ गए न तो उनसे आग्रह कीजिएगा हरे कृष्णा महाराज से आग्रह कीजिएगा कि कुछ कहें हरे कृष्णा पर हमारा परम सौभाग्य कि हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णो स्वामी महाराज तब आ हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन कर करते हैं कि कृपया आशीर्वाद जो भी कुछ वचन कहें महाराज से निवेदन करूंगा कि कृपया बात नहीं कर महाराज के बाद कृष्ण परम पूजनीय श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज किसी चरण में अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित सभी कथा प्रेमी भक्तवृंद मातृवृंद कई सालों से पतित पावनी गंगा जी के तट पर और महाराज जी के सिमुख से भगवत कथाम के आप लोग सब आस्दन कर रहे हैं जबकि महाराज के स्वास्थ्य इतने अच्छा नहीं है फिर भी ये स्वयं भागवत पुरुष होने के कारण भागवत के प्रति इतने प्रेम और भक्तों के प्रति इतने कृपा है इसलिए उन्होंने इतने कष्ट उठा करके भी इस हम लोग के कल्याण के लिए कथा दे रहे हैं तो इसलिए मैं हम सभी भगवान के प्रार्थना करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और भगवान की ओर से और सारे भक्तों की ओर से महाराज किसी चरण से प्रार्थना करते हैं कि इस बार बार इस प्रकार बारंबार हम लोग को इसे कथामृत दे करके कृतार्थ करें हरे कृष्ण हो गई नौ बार बारह नमो भगवते वादेवाय नमो भगवते वसुदेवाय नम त्यक्वा यि सुत भीत दिग्या भगवत्सलाल तम बद्म और पद्मी जखो विदावम ना तिचा परम पूर्वा परम बड़े शांत जगतो यहा जष्टिम सुतम वीतम विद्याार भगवत सलाह ये सकीर्तन बदू धन्य फेकते हुए, भेकते हुए। यश्टीम, यश्टीम, अपने हाथ की छड़ी सोटी को सोतम पुत्र को, को भीतम अपने पुत्र के भय पर विचार करते हुए विज्ञा समझते, समझते हुए अर्भक वत्सला कृष्ण की स्नेहमयी माता ने ये इच्छा की किल निश्चय ही, ही तम उसको बदधूम बांधने के लिए दामना, दामना रसी से, से अतद्वीर को विदा अत्यंत शक्तिमान भगवान को भगवान जाने बिना कृष्ण के तीव्र प्रेम के कारण अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपात के द्वारा अनुवाद यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं माता जशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव बिहवल रहती थी कृष्ण के लिए मातृस्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन अब एवं जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ के छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उडंडता न कर सके तात्पर्य माता जशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे अपितु इस भय से कि इतना नटखट होने से यह बालक डर कहीं घर न छोड़ दे तब यह दूसरा ही उत्पात होगा अतः होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रसी में बांधना चाहा। माता जशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्धम नहीं करना चाहिए माता जशोदा ने यह समझने की परवाह ही नहीं की कृष्ण कौन हैं और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उदाहरण है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जब माँ जसोदा ने ऋष् को पकड़ लिया तब वे बहुत रो रहे थे फपक फपक कर रो रहे थे इसलिए हमारी माँ जसोदा वो इतना रोना देख नहीं सकती थी बच्चे का मां को भय हो गया कि बच्चे का कोई अंग शरीर खराब हो जाएगा रोने से रोते रोते कहीं हार्ट अटैक कर गया है या कुछ हो गया ये ज्यादा रो रहा है और और भी भय हुआ कि ये भी इतना इसको रस्सी देख कर छड़ी देख करके डर लग रहा है तो कहीं यहां दुखी होकर के घर से बाहर न चला जाए घर न छोड़ दे इसने माता ने सोचा छड़ी फेंक देना चाहिए तो छड़ी को फेंक दिया छड़ी हाथ में लेने से ज्यादा डर रहा था माता सुधा के हाथ में छड़ी देख करके बहुत अधिक भय हो गया रो रहा था मां का स्नेह मैं हृदय ये सोच करके कि ये छड़ी को देख करके रो रहा है इसको इतना नहीं रोलाना चाहिए दोनों से इसका शरीर खराब हो जाएगा और यह दुखी हो कर के घर छोड़ करके भाग सकता है नटखट तो है ही अगर ये घर से बाहर चला जाएगा इसको कहाँ कहाँ खोजूंगी बन ही बन चल रहे भैर तो महाबन है एक नया उपद्रव खड़ा हो जाएगा इसलिए माता जो सोदा छड़ी तो फेंक दी और दूसरा काम करने लगी ये सा, ये सब मतलब प्रयास करने लगी ये सिल्तम बद्ध हू तब अपने बच्चे को कृष्ण को बांध करके रखना चाहते थे शील प्रभुपा जी कहते हैं माता जशोदा का कृष्ण के प्रति केवल स्नेह था कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं था वो ये नहीं जानती थी कि कृष्ण कौन है इसका क्या प्रभाव है केवल प्रेम करना जानती थी यही भक्ति है बहुत जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्या है कृष्ण कुछ भी हो लेकिन माता जशोदा कृष्ण का हित करना चाहती है उनको बांधना चाहती है यही भक्ति है भगवान का ज्ञान हो चाहे ना हो भगवान से प्रेम करना चाहिए भगवान कौन है कितना ऐश्वर्य है उनका कितना प्रभाव है इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है भक्ति होनी चाहिए जैसे मैं कल कहा था भगवान की सेवा का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन हाँ है माता जशोदा कभी भी, भी कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने की कोशिश नहीं की दिन रात तो, तो कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे सुखदेव व स्वामी कहते हैं अतद वीर को विदा भगवान के वीरज को प्रभाव को और नहीं जानती थी क्या वीरज है सुखदेव व स्वामी कहते हैं न जानता न बहिर्ज जिस भगवान में कृष्ण में न भीतर है और न बाहर है कुछ भी है। कहां से रस्सी बांधेगी उनका कोई अंतर नहीं है बाहर नहीं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है जगत का अंतर और बाहर वही है जगत स्वरूप है सारे विश्व में फैले हुए हैं न पूर्वम न पिछा उनका कोई प्रारंभ नहीं है कहां से रसीद चालू करेंगे इसको कहते हैं और छोर नहीं है उनका कोई आदि अंत नहीं है किसी रशि को चालू करने के लिए जगह सही ना कहाँ से बांधना चालू करेगी तो भगवान का कोई पूर्व नहीं है और ना अपर है और छोर नहीं है सर्व्यापक हैं, फिर भी ऐसे भगवान को पुत्र मान करके भगवती हठ पूर्वक बांध दी बांधते समय एक लीला हुई जब कृष्ण को बांधा जा रहा था माँ जी सुदा बांध रही थी तो जो जो रस्सी जुड़ती थी और दो अंगुल कम हो जाते थे, दो अंगुलों न भूत न ना नमने नान्य चो पिका दो अंगुल कम हो जाते थे तब फिर नई रस्सी जुड़ती थी भगवान के कमर उतने ही थे, बच्चा थे लेकिन फिर भी रशियाट नहीं रही थी दो अंगुल कम हो जाते केवल दो अंगुल और ऐसा भी नहीं था कि कृष्ण नृसि भगवान बन करके बहुत बड़े हो गए या बामन भगवान की तरह भी व्यापक हो गए छोटा बच्चा ही रहे पर उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखा दिया बंध नहीं रहे जब भगवान को बांधा जा रहा था तो भगवान के स्वरूप हो सकती है उनको बंधने नहीं दे रहे थी भगवान में बहुत शक्ति है था उनकी विभूता शक्ति सर्व्यापकता शक्ति कृष्ण को बंधने नहीं दे सब शक्तियां भगवान की ओर से लपट गई कि हम नहीं बंधने देंगे जो सर्वव्यापक है सारे जगत में अब तो वो कैसे बांधा जाएगा मां का हठ था बांधना चाहती थी बांध करके वो कृष्ण का हित करना चाहती थी भगवान की सब शक्ति एक तरफ और एक शक्ति अकेले सबको हरा देती है वो है कृपा शक्ति भगवान ने देखा कि मेरी माँ थक गई है रस्सी की गाँठ लगाने में परिश्रम पड़ रहा था बांधने में और फिर भी बच्चा बंधन बंध नहीं रहा था चिंता हो रही थी तो माँ थक गई शरीर पसीने से लथपथ हो गया स्वरूप शक्तियां बंधने नहीं दे रही थी और माता का हट था कि मैं इसको बांध कर तो बार बार रस्सी जोड़ने से गांठ लगाने से परिश्रम पड़ रहा था शरीर थक गया वो तो बार बार पसीना पोस्ती थी अपने आंचल से आ, लगभग गिर गिर जान, जाने की स्थिति थी कि अब यशोदा खड़ा नहीं रहेगी लगता था गिर जाएगी उसका हाथ था कि मैं बच्चे को बांधूंगी है लेकिन बच्चा बंद नहीं रहा था तो अपने माँ का परिश्रम देखा भगवान ने भगवान की कृपा शक्ति उदित हो गई हृदय में और कृपा शक्ति उदित होते ही सारी शक्तियां दब गई दो चीज की कमी हो रही थी इस दमदर लीला में ये तो मां का परिश्रम पूरा नहीं हुआ तो पूरी थकी नहीं थी और इस कारण से कृष्ण में दया नहीं आई भक्त के परिश्रम को देखकर कर कहीं भगवान कृपा करते हैं मतलब किसी भी भक्त को परिश्रम करने से डरना नहीं चाहिए परिश्रम का फल आएगा कृष्ण के घर में देर नहीं है देर है अंधेर नहीं है जब भगवान ने ध्यान से देखा कि मेरी मां थक गई है बेचारी में खड़ा होने की शक्ति नहीं अब ये गिर जाएगी तब तो कृपा उनमें उदित हुई और कृपा हृदय में उदित हुई तो सारी शक्तियां दब गई बंधन स्वीकार किए बंध गए एक बार मैं पहाड़ में गया था टीचिंग करने कृष्ण का प्रचार करते हुए हम लोग घूम रहे थे एक गांव में ठहरे गांव वालों ने कहा कि हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं लेकिन हमको इच्छा हो गई कि आप लोग सुनाइए भगवान के बारे में क्या जानते हैं? तो एक बहुत सुंदर गीत सुनाए हुए उसका एक लाइन केवल याद है जसोदा बांधे चल कृष्ण के उखरिया में माया के रसरिया में नसोदा कृष्ण को उखड़ से बांधना चाहते थे ईषि इस लीला को गाए बड़ा सुंदर गान था छोटे से बच्चे को बांधा जा रहा है लगभग गाँव की सारी रस्सी जुट गई गांठ लगाया गया लेकिन बंधे नहीं शुरू में अंत में कृष्ण हार गए जब भक्त से होट लग गई मुझे सौदा का आग्रह था कि मैं बांध करके रहूंगी और कृष्ण का ये विचार था कि मैं नहीं बंधूंगा और अपने भक्त का परिश्रम देखकर मेहनत देखकर करके भगवान बंध गए इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी शिक्षा है जब हमारा परिश्रम पूरा होगा तब भगवान की दया होगी भगवान मिलेंगे अपनी दया से ही हमारे प्रयास से नहीं लेकिन हम में जितनी शक्ति है उतना तो करना चाहिए मंगल आरती में उठना भगवान का जप करना ये शक्ति तो है ना जप कर सक करना चाहिए तब भगवान मिलेंगे किस दिन मिलेंगे जिस दिन हमारी पर मेहनत पूरी होगी जब करते करते जब बोला नहीं जाएगा थक जाएगी जीव तो भगवान मिल जाएंगे भगवान तो है हाँ ही सब जगह वो तो मिल, मिल जाएंगे क्या मिले हुए हैं केवल हमारे भाव की अपेक्षा करते हैं और भाव से प्रेम में परिश्रम और कृष्ण कितना परिश्रम चाहते हैं चाहते हैं हमने जितनी शक्ति है उतना करें जॉब करने की शक्ति है पाठ करने की शक्ति है भागवत पढ़ने की तो पढ़े लेकिन जानबूझकर के करके लापरवाही न करें आलसी ना बने इस प्रसंग में बताया गया कि जो सौदा बांधना चाहती थी और कृष्ण बंध नहीं बंधना चाहते थे अंत में भगवान हार गए अपने भक्त के परिश्रम से तक हल गए उन भक्ति में भगवान हमारा परिश्रम देखना चाहते हैं यदि शरीर में शक्ति है तो शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक आंख की शक्ति है तब तक भागवत पढ़ते रहना चाहिए जब तक श्रवण शक्ति है तब तक सुनना चाहिए मन में यदि सोचने की शक्ति है मन में स्मरण करना चाहिए ये सब शक्तियां एक दिन रहेगी नहीं शरीर की शक्ति छीण होती रहती है एक दिन काम जवाब दे देगा एक दिन जीव बोलने बोलने बोलने में असमर्थ हो जाएगी लेकिन जब तक बोलने की शक्ति है तब तक तो बोलना चाहिए जब तक प्रणाम करने की शक्ति है प्रणाम करना चाहिए एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रणाम करने की शक्ति भी नहीं रहेगी घुटने से खड़ा नहीं हो पाएंगे फिर प्रणाम क्या करेंगे? जब तक शक्तियाँ हैं भगवान ने सक्षम बनाया है तब तक भगवान की भक्ति करनी चाहिए एक दिन समय आएगा चाहते हुए भी भगवान का नाम नहीं बोल पाएंगे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तो राम नाम बोलते तुम्हारी बंद बानी में एक दिन समय आएगा राम नाम बोलने में भी मेहनत पड़ेगी नहीं बोल पाएंगे युवकों तो को बच्चों को उत्साह से लगना चाहिए भगवान ने बहुत सुंदर अवसर दिया है केवल भगवान का नाम बोलने से काम चल जाएगा अधिक करने की जरूरत नहीं और यदि बोलने की शक्ति भी नहीं है तो मन में स्मरण करने की शक्ति है ना मन में प्रणाम कर सकते हैं मन में भगवान को भोग लगा सकते हैं लेकिन ये अंतिम समय के बाद है अभी तो परिश्रम करना चाहिए भगवान के लिए भोज भोग जुटाना भगवान के लिए कपड़ा सीना भगवान के लिए माला बनाना है भगवान के घर को मंदिर को साफ रखना ये कर सकते हैं अपनी मिली हुई शक्ति का उपयोग करें जब शक्तियां नहीं रहेंगी तब क्या करेंगे एक श्लोक में कहा गया है जब तक बुढ़ापा दूर है जब तक शरीर सक्षम है कोई बहुत बड़ा रोग शरीर में प्रवेश नहीं किया तभी तक अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए हमने था जब घर में आग लग जाएगी तब उस समय कुआं खोदना चाहेंगे तो उस कुआं से क्या लाभ होगा घर में आग लगी तब कुआ खोद रहे उससे आग बुझ नहीं पाएगी हमसे हमें शक्ति भी नहीं रही कि हम उस कुआं को खोद पाए तो भजन करिए भगवान का जवानी में सबसे सुंदर समय है बच्चा या जवान जीवक शरीर में भजन करना चाहिए भक्ति करने के लिए प्रथम आवश्यक वस्तु है इच्छा होना मन में इच्छा हो इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करेंगे इच्छा होने पर भगवान सहायता करते हैं इच्छा के बाद फिर श्रद्धा होती है रुचि होती है में भाव उत्पन्न हो जाता है एक कृष्ण ना का नाम लेने पर आंखों से आंसू बहने लगता है तो रोमांच हो जाता है सारे शरीर में वाणी ग्रद्रद हो जाती है भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं hmm. हे कृष्ण कब वह समय आएगा कि आपका नाम बोलने में हमारी बाड़ी का दूध हो जाएगी आंखों में आंसू बहेगा और सारे शरीर में पुलकावली छा जाएगी है वस्तो वो तो अंतिम अवस्था है पर भगवान चेतन महाप्रभु एक शिक्षा देते हैं अवस्था होनी चाहिए नाम बोलने में बाणी गदगद हो जाए कंठ अवरुद्ध हो जाए शरीर पर रूम रु, खड़ा हो जाए रोमांस हो जाए आंख में आसम वाणी गदगद जगन्नाथपुरी में भगवान चेतन महाप्रभु की ये दशा होती रहती है जगन्नाथ शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते थे जगन्नाथ जी को देखते हैं कहते थे जागा जागा ऐसे बोलते थे पूरा नहीं बोल पाते थे जगन्नाथ बोलने पर बाणी अवरुद्ध हो जाती थी गदगद हो जाता। अष्ट सात्विक विकार सब देखेगा चैतन महाप्रुख के शरीर में शरद पूर्णिमा में भगवान रास किए चैतन महाप्रभु की भावना थी कि मैं कूपी हूं और मेरे पति ने मुझको बंद कर दिया दरवाजा तो वे उसी गंभीरा मंदिर में दरवाजा खोजने के लिए अपने शरीर को घिस रहे थे नाक छिल गई थी कहाँ जाए बाहर निकलो मेरे पति ने बंद कर दिया उससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया तो फिर भी वे छोटी सी सुदाख में पार हो गए बिल्कुल छोटा सा सुदाख था उसने चेतन महाप्रु का उतना बड़ा शरीर बहुत छोटा बन करके पार हो गए तो अष्ट सात्विक विकार की बात तो दूर है और इस प्रकार का प्रभाव दिखाया कृष्ण प्रेम में वह तो केवल भगवान चैतन्य महाप्रु के लिए सुलभ है महाभाव कृष्ण प्रेम जब बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है तो भाव उत्पन्न होता है और भाव के बाद महाभाव पर यह भा, महाभाव आएगा कैसे जब हम लोग साधन भक्ति करेंगे प्रभुपाल जी के आदेश के अनुसार जब करेंगे मंगलारती करेंगे तो वो समय आ जाएगा कि हम महाभाग को प्राप्त करें इसीलिए नियम के अनुसार जप करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवान ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम साधन भक्ति करेंगे प्रेम देना तो उनके हाथ में है दे देंगे भाव प्रेम देने भक्ति करना चाहिए साधन भक्ति मैं जो सौदा गांठ बना रही थी रस्सी जोड़ रही थी और चिंता भी हो रही थी कि मेरा बच्चा डटखट है ही अब जब बांधा नहीं जाएगा तो और ज्यादा नटखट हो जाएगा तो बहुत परिश्रम पड़ा है परिश्रम के सारा शरीर पसीना से भर गया परिश्रम के जल से भर गया जब अधिक परिश्रम हम करते हैं तो शरीर में पसीना भर जाता है तो माँ जसोदा का शरीर पसीने से भर गया रस्सी की गांठ लगाने में बच्चा बंध नहीं रहा है इस चिंता से अंत में कृष्ण बांध गए कृष्ण देखा कि मेरी मां बहुत थक गई है और मैं बंध नहीं रहा हूं तो चिंता में है भगवान का हृदय दया से भर आया अभी बंद गई रस्सी पूरी हो गई इंद्रियों से परे हैं पर ऐसे भगवान को मां चसोदा अपना पुत्र मानते थे ऐसा प्रसंग है मंद गांव में एक आशुस्वर मंदिर है जब कृष्ण का जन्म हुआ तब भगवान शिव ही कृष्ण को कपधाई देने के लिए दर्शन करने के लिए आए भगवान शिव ऐसे बिढंगे वेशभूषा में रहते हैं जटा रहे और शरीर में सब जगह सांप लगाए रहते हैं। जब वे दर्शन के लिए आए नंद भवन में तो सखियों ने मना किया नहीं तुम दर्शन नहीं करोगे हमारा लाला डर जाएगा जसोदा जी ने मना कर दिया कि मना करो कौन बाबा आया है बता रहा है कि कैलाश से आया हूं कहीं से कैलाश से आवे चाहे डर कहीं से आए मैं नहीं दिखाऊंगी लाला डर जाएगा तो भगवान शिव ने उपाय किया कहा कि माता जी मुझे एक जड़ी मिली है मैं जटा में रखा था खो गया पता नहीं कहाँ है जड़ी लेकिन जड़ी का प्रभाव है कि जिस बच्चे को छुड़ा देता हूं उसका सारा रोग भलाई खत्म हो जाता है कृष्ण रोने लगे जब बाबा जाने लगे कैलाश के बाबा जब जाने लगे तो इधर कृष्ण रोने लगे तब तो माता जसोदा के शंका हुआ कि वो योगी ही कुछ करके गया <laughs> बहुत रो रहे थे जब जोगी आया तो उस योगी ने कहा कि हमारे माथे को तो इस बच्चे के चरण से छुआ दो तब तो ठीक हो जाएगा तो चरण से छुआ दिया माचे सोदा ने फिर कृष्ण का रोना बंद हो गया इस तरह से भगवान दर्शन करने आए शिव कृष्ण का दर्शन करके चले गए आज भी रहते हैं नंदगांव में वो तो नंदगांव की सीमा में ही है आशेश्वर महादेव तो भगवान शिव भी जिनके दास हैं जिनमें अपार अनंत शक्ति है परमेश जसोदा के पुत्र हैं लाला है आए हैं ना भक्तनंद गाँव से बोलते हैं नंद लाला की जय आप कोई गाइए भगवान के बारे में केवल नाचते हैं गाते नहीं है गाय गाय गाय और न की याद नहीं है थोड़ा हजे ऊपर की याद है जितना आठ नहीं गाऊब बांधे चलनी कृष्ण जी के के उ ya krida bangve ko lili thi thi keu khadiya me ja ke sadhiya me I thought I was insane. Yet I could not see through the camera. peere khadiyan hai re ya yatra baalon mein le le daal haath pe khadiyan hai re ya yatra baalon mein le le daal haath pe khadiyan hai re ya घर घर से मनुराई नाई जसिया घर घर से हनुराई Toda hora se va, te va a ir. Toda hora se va a ir. कृष्ण शिशि राधा श्यामचंद्र भगवान की शिशि राधा दामोद भगवान की शिशि निदाय दौर सुंदर की जगत गुरुशील प्रभुपात की